नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ महाराष्ट्र से विशेष किसान मित्र ज्ञानेश्वर बोड़के जी उपस्थित हैं और पिछले दो दशक से दो हैं इसी काम में लगे हुए हैं और छोटे बड़े फार्मर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं एक फार्मर्स क्लब चलाते हैं जिसका नाम है अभिनव फार्मर्स क्लब तो आइए इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे अब काम हो रहा है इन फ्यूचर क्या काम होगा इस विषय पे हम उनसे चर्चा करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से ज्ञानेश्वर बोडके का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद नमस्ते मेरा नाम ज्ञानेश्वर ना, बोडके मैं पुणे महाराष्ट्र से अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप चलाता हूँ इस ग्रुप में हम लोग पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे ट्रेडिशनल में केमिकल का इस्तेमाल करते थे जी तो जी खर्चा बहुत ज़्यादा होता था और मंडी में रेट भी नहीं मिलता था इसलिए हमने ब्रह्म कुमारी में आए यहाँ पे देखा कि जैविक खेती वैश्विक खेती तो ये खेती का खर्चा भी कम हो जाएगा और बाजार में घर घर में अगर डिलीवरी हो जाएगी जी जी तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा ये देख हमने पुराना वाला फार्मिंग बंद किया और हंड्रेड परसेंट गाय खरीदा गाय का गोबर और गोमूत्र से आज हम लोग पूरा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके फार्मिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में डेढ़ लाख से ज़्यादा किसान हैं जो गाय को संभालते हैं और गाय का दिन भर का जो गोबर गोमूत्र है उसका इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र तैयार करके बायोगैस तैयार करके बायोगैस का स्लरी तैयार करके डायरेक्ट ड्रीप से छोड़ते हैं ये पूरा आ, किसानों का ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद हम लोग भी मंडी में गए तो भी ऑर्गेनिक है तो भी कोई उसको रेट नहीं दे रहा था फिर हमने 20 साल पहले इसको घर घर में होम डिलीवरी देना शुरू किया ये ग्रुप नाबाड़ का है नाबाड़ एक गवर्नमेंट की संस्था है गवर्नमेंट की संस्था में हमने डायरेक्ट उनके फ्लैट में घर में जाकर डिलीवरी देना शुरू किया उस टाइम मंडी का रेट था किसानों के लिए दो रुपये मिलता था किलो का और ये लोग दो रुपये पाव से खाते थे हथ गाड़ी वाला या कोई शॉप वाला उनको बेचता था मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है हम लोग डायरेक्ट दो रुपए पाव से बेचेंगे तो आठ रुपए मिलेगा और मंडी में किसानों को सिर्फ दो रुपए किलो के लिए मिलता है पे पाव किलो के लिए दो रुपए मिलेगा मतलब सात आठ रुपए मेरी इंडिया के हर किसान को जरूरत है कि अपना अपना जो उपज है वो खुद को बेचना है जब तक किसान खुद नहीं बेचता तब तक किसान कभी अमीर नहीं होगा चाहे वो कौन सा भी फार्मिंग करे मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमको देखने को मिला ग्यारह लोगों का फिर मैंने अभी फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप बनाया क्योंकि इकट्ठा एक आदमी पूरा काम करेगा एक आदमी ग्रोइंग करेगा एक ही आदमी मार्केटिंग को जाएगा तो ये नहीं होता इसलिए ग्रुप बनाए ग्रुप बनाने के बाद जिम्मेदारियाँ दे दे कुछ लोग ट्रांसपोर्ट संभालते कुछ लोग मार्केटिंग संभालते कुछ लोग बहुत अच्छा कम से कम फर्टिलाइजर में ग्रोइंग संभालते और कुछ लोग फिर गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम से बैंक का लोन है वो एक साथ सब लोगों का करेंगे ऐसा ग्रुप बनाने के बाद काम शुरू हो गया ग्रुप में थर्टी परसेंट पैसा सेव होने लगा सबका इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के लिए मेर, मेरा खुद का दो बॉक्स में लेके जाता था बाजार तक तो मुझे थ्री हंड्रेड रुपीज़ लगता था बाद में दस लोगों का भी माल उसी टेम्पो में डाल दिया तो भी थ्री हंड्रेड सबको दस दस रुपये भरना पड़ा तो ग्रुप का काम इकट्ठा आएंगे तो बहुत कम खर्चे में काम हो सकता है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल परचेस किया तो लोग डिस्काउंट देते वैसा ग्रुप का काम शुरू होगा फिर ग्रुप में हर आदमी अपना अपना मटेरियल बेचने लगा फिर हाउसिंग सोसाइटी में जाने के बाद उनको तो क्वांटिटी ज्यादा लगती थी मेरा 40-50 किलो निकलता था तो मैंने ग्रुप का होकर तीन सौ किलो मटेरियल निका, निकाला और उसका क्लिनिंग ग्रीनिंग पैकिंग करके होम डिलीवरी देना शुरू किया तभी से हमको अच्छा पैसा मिलने लगा फिर देश के हर जगह से बहुत सारे लोग जुड़ने लगे अलग अलग जगह से सबको मालूम हो गया hmm. फिर एक एकड़ में जो मैं फार्म करता हूँ एक एकड़ में मैं क्वार्टर एकड़ में मतलब वन फोर्थ टेन थाउजेंड स्क्वायेयर फीट में एक पॉलीहाउस लगाया जिसमें ठंडी गर्मी और बारिश तीनों सीजन को कंट्रोल करके उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है अभी थ्री लेयर फार्मिंग भी वहाँ कर रहा है उतनी जगह पे hmm. और उसमें से थ्री डेज लोगों को खाना खिलाना है उसके लिए उपज निकलने लगा जिसमें हम लोग पहले टेन थाउजेंड स्क्वायोयर फीट में इंग्लिश वेजिटेबल करते ब्रोकोली चाइनीज़ कैबेज सेलरी पार्सली जुकेनी और वो मॉल को सप्लाई करते जी, जी जी दूसरा है बाकी का ओपन कल्टीवेशन करते थर्टी थाउजेंड स्क्वायोयर फीट में तो टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट में हैंगिंग क्रॉप दूधी लौकी है करेला है कुकुम्बर है टोमेटोज है ऐसे और दूसरे प्लॉट में कैबेज कॉलीफ्लावर लेडी फिंगर भिंडी गवार ऐसे फ्रूट वेजिटेबल और तीसरे प्लॉट में लिफी वेजिटेबल पालक है धनिया है मेथी है अलग अलग टाइप के तो लोगों का बास्केट तैयार हो गया है सत्ताईस टाइप का सब्जियाँ इकट्ठा किया अगर मैं सिर्फ धनिया उगाता तो आप लोग आ, आएंगे मेरे फार्म पे और दस रुपये का खरीद कर चले जाएँगे अभी मेरे पास सत्ताईस अट्ठाईस वरायटी है आप चार सौ पाँच का खरीदते मेरा टाइम भी जाएगा और पांच लोग भी मेरे फार्म पे आकर खरीदेंगे तो दो हज़ार रुपये का रोज का बिज़नेस होने लगा गाय का रोज का दूध बेचता हूँ दस लीटर दूध अभी हम लोग पुणे में हंड्रेड रुपीज़ से बेचते हैं लेकिन लातूर रत्नागिरी गांव में सत्तर रुपये से दूध बेचते है तो आठ लीटर भी दूध सत्तर से बेचता हूँ तो रोज़ फाइव मिलना शुरू हो गया मतलब महीने का पंद्रह इंडिया का कोई भी किसान अगर वो शराब नहीं पीता नशा नहीं करता तो पंद्रह में भी वो अपनी फैमिली जी अच्छी चला चला सकता है क्योंकि तो किधर जाने की ज़रूरत नहीं जगह पे आके वैसा काम शुरू हो गया 11 लोगों का 300 लोग हो गए 300 लोगों का डेढ़ लाख लोग हो गए और ऑल ओवर इंडिया में सब सब जगह पे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग ये कंसेप्ट हमने दे दिया फिर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले दिल्ली में बुलाया अलग अलग सब सिस्टम में और क्या हो कि बीच का मिडलमन हट गया डायरेक्ट लोग बेचने लगे तो पैसा घर में आने लगा फिर कोल्लापुर सोलापुर सांगली अलग अलग इसमें हरियाणा पंजाब गुजरात में राजस्थान में सब जगह पे थोड़े थोड़े ग्रुप ने काम शुरू किया हम आज भी सब लोगों को ट्रेनिंग देते ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया नाबाड़ की तरफ से 2006 में उसमें हम लोग तीन दिन का ट्रेनिंग देते जिसमें ये सब सिखाते ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐसा करना है डायरेक्ट मार्केटिंग का ऐसा करना है थ्री डेज जो भी डिशीज़ के प्रॉब्लम आते उसको कंट्रोल कैसे करना है नीम के पत्ते और गोमूत्र ये दो दो चीज़ हम लोग सात दिन आठ दिन पानी में भिगोते हुए आठवें दिन स्प्रे करके पूरे डिस के प्रॉब्लम ख़त्म हो गए डिस आना नहीं चाहिए उसके लिए स्प्रे करते हमारा एम है कि जो कस्टमर है जो ग्राहक है उनको सौ साल की उम्र कैसी मिले उनका मेडिसिन का खर्चा कैसा कम हो उसके लिए क्योंकि किसान को अन्नदाता बोलते तो अन्नदाता का ज़िम्मेदारी बिना पॉइजन वाला खाना लोगों को खिला के उनके पैसों पे हमारे घर भी अच्छे चल रहे हम लोग मीट मीट भी नहीं खाते शराब भी नहीं पीते सब लोग डेढ़ लाख लोग इसकी वजह से बहुत सारे खर्चे कम होते और बिल्कुल टेंशन नहीं है जैसे ब्रह्म में शिकाया गया कि मन साफ होना चाहिए अभी हर किसान का मन अगर सही है तो कोई भी चीज़ ग्रो भी बहुत अच्छी होती है और वो जितना चाहिए उतना यील्ड भी दे रही है और उसी ढंग से हम लोग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर काम कर रहे हैं क्योंकि लेबर के बहुत प्रॉब्लम है लेबर नहीं मिल रहे तो हमारे घर के इंजीनियर लड़का भी खेत फार्मिंग कर रहा है गाय का दूध निकाल के रोज पैकिंग करके बेच रहा है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़की टेम्पो चला के सब्जी बेच रही है क्योंकि वो जॉब करने से अच्छा खुद के फार्म पर मालिक बनकर काम करते हैं ऐसा काम Uh, 20 साल से अभी ग्रुप में चल रहा है यहाँ पे हम लोग ब्रह्मकुमारी में आए यहाँ पे भी जैविक फार्मिंग देखा बहुत अच्छा uh, काम है यहाँ तो लाखों लोग आते हैं ये देखकर हम भी बहुत सारे लोगों को भेजेंगे क्योंकि उनका मन भी क्लीन uh, हो जाएगा और जो पॉइजन का इस्तेमाल करते वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा फ्रूट की नई नई वराइटी सब्जी की नई नई वराइटी जो अच्छा ईल्ड दे खाने में भी टेस्ट जो पुरानी थी हम लोग पुराना वाला खाना खाते थे पुराने वाले लोग 107 साल तक जीते थे और आज 25 साल के लड़के को शुगर बीपी कैंसर जैसी बीमारियां हो रही उसका रीजन यही है कि पॉइजन वाला खाना लोग खा रहे बहुत सारे केमिकल छिड़का रहे केमिकल छिड़का के प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गए प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया उतना रेट नहीं मिल रहा है ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम होती है और लोग 20-30 परसेंट लोग ज़्यादा ही अमाउंट देते सिटी वाले लोग लोग बोलते हैं कि टू लाख रुपए मेरा मेडिसिन का खर्चा कम हो जाएगा तो मुझे सिर्फ बीस हज़ार रुपये साल का सब्ज़ी का धान का मिल का फ्रूट का देना है तो उल्टा लोगों का फ़ायदा और प्रॉफिट होने लगा इसके इसी मेरी इंडिया हमारे देश के हर किसान को विनती है कि आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक फार्मिंग में वै, वैदिक फार्मिंग में आइए इस फार्मिंग में बहुत अच्छी लागत होती है फैमिली भी आपकी ज़्यादा उम्र मिल मिलेंगी उनको फैमिली में भी सैटिस्फेक्शन रहता है क्योंकि रोज का कोई खर्चा नहीं है हर एक आदमी देशी गाय को संभालना चाहिए क्योंकि गाय का गोबर गोमूत्र हमारे लिए बहुत अच्छा सिस्टम है जो वीड्स निकलता है वो वीड्स गोबर गोमूत्र में डालेंगे तो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र तैयार होता है वो फर्टिलाइज़र भी बेसलडोज समझ कर अगर यूज़ करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से पैसे भी बढ़ेंगे और इंडिया में जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमारा उत्पादन अगर बढ़ जाएगा तो सबको हम लोग बिना पॉइजन वाला खाना खिला सकते हैं और अपनी और देश के हर कस्टमर की हेल्थ बहुत अच्छी रखेंगे क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे फैमिली डॉक्टर है वैसे हम लोग फैमिली फार्मर का काम बीस साल से कर रहे हैं लोग बोलते बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभिनो ग्रुप हमारा फैमिली फार्मर है तो फैमिली फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम जैसा ब्रह्म कुमारी कर रही वैसा ही काम सब देश के लोगों ने करना चाहिए और देश का हर एक किसान आत्मनिर्भर बनेगा हमारे पीएम भी बोलते हमेशा कि किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए हंड्रेड परसेंट किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा क्योंकि उसको खुद को मार्केटिंग करना आना चाहिए ग्रोइंग तो हो रहा है बहुत जगह पर यही मेरी आप सबसे विनती है बहुत अच्छा काम सब लोग कर रहे और ऐसा ही काम अगर चलता रहेगा तो देश के एक करोड़ लोगों को हम लोग हंड्रेड परसेंट बिना पॉइजन वाला खाना खिलाएंगे और जि हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो देश के वर्ल्ड के, के लोगों को भी खाना खिला सकते यही मेरी आप सब से विनती है धन्यवाद ओम शांति ओम शांति ज्ञानेश्वरी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक और श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं ख़ास ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो विशेष अभिनय फार्मिंग क्लब के बारे में आपने बताया कि इस तरह से काम हो रहा है या शुरुआत कैसे हुई ये सारी बातें आपने बताया और निश्चित तौर पे ये एक मैकेनिज़्म जो है मार्केटिंग का वो हम सभी को समझना चाहिए सीखना चाहिए ये आपने बताया और जो फार्मर मार्केटिंग समझ लेता है तो उसके लिए आसान हो जाता है मार्केट में प्रोडक्ट बेचना तो ये एक आर्ट है आपको इसको सीखना है कई भी हम लोग हम लोग सोचते हैं कि कहीं मार्केट में जाके या जो होलसेलर सेलर हैं उनको दे देते हैं तो उससे जो है आपको एक टाइम में आपका ख़रीदी तो हो जाता है लेकिन फिर बाद में आपको पैसे उतने नहीं मिलते जितने आपको मिलने चाहिए तो रिटेलिंग मार्केटिंग अगर आपको आ जाता है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और आप समृद्ध होते जाते हैं तो आइए इस विषय को लेकर अभी छोटे किसान हैं वो ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे वो स्लोली कैसे अपने आप को जो है अपग्रेड करें छोटे किसान को भी मेरी बिनती छोटा किसान ही उल्टा अच्छा आमदनी कमा रहा है क्योंकि बड़े किसान को बहुत प्रॉब्लम है आदमी नहीं मिल रहे ये नहीं छोटे किसान खुद काम करेगा एक दो एकड़ में जो सब्जियां धान मिल्क और फ्रूट सब थोड़ा थोड़ा लगाएंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्रॉप रोटेशन भी होना चाहिए मतलब फ्रूट का प्लांट लिया उसके बाद वेजिटेबल्स होना चाहिए उसके बाद ग्रोसरी होना चाहिए ऐसा होगा तो जमीन भी हमारी जिंदा रहेगी क्योंकि ज़मीन का पोत जो है वो अच्छा रहेगा दूसरा घर के लोगों को नौकरियां नहीं ढूंढने की जिसके पास फार्मिंग है घर का एक आदमी मार्केटिंग करेगा या एक आदमी ग्रोइंग करेगा दो तो आदमी काम करेंगे तो नौकरियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं और कैसे भी करके थाउजेंड टू रोज का मिल जाएगा पचास साठ हज़ार घर में आएगा तो और क्या चाहिए ये बिना टैक्स वाला अमाउंट किसानों के लिए तो किसान एक क्रॉप करता है ये गलत है मिक्स क्रॉप कीजिए एक दो क्रॉप को रेट नहीं मिला लेकिन 22 23 क्रॉप को रेट मिला तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसको रेट नहीं मिला उल्टा सबको रेट मिलेगा और घर घर में जाकर डॉक्टर लोग हैं इंजीनियर लोग हैं टीचर लोग हैं जो नौकरियां करते हैं सरकारी प्राइवेट सबको खाना खिलाना है आपको जो फार्मर है फार्मर को नहीं खिलाना है लेकिन जो नौकरियां करते हैं वो लोग नौकरियों में पैसा तो नहीं खाएंगे उनको भी तो आना चाहिए तो उनको हम लोग अनाज देंगे और उनसे पैसा लेकर हमारा गांव और घर डेवलप करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे छोटे किसान जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं और जैसे कि बहुत ही कम राजस्थान में क्या हो रहा है कि परिवार बढ़ते जाता है तो आदमी के पास समझो दस एकड़ जमीन था पहले आज उसके पास एक दो बीघा रह जाता है बहुत कम तो ऐसे में क्या करे वो एक समस्या आ जाती बारा बारा। है बराबर तो छोटे जमीन में शुरुआत हंड्रेड परसेंट सब्जी से करने का अच्छा। क्योंकि सब्जी सिक्सटी डेज में शुरू होती है तुरंत पैसा शुरू होता है और सब्जी को ना आज हम लोग दस रुपये खर्चा करते और चालीस रुपये में बेचते पुणे में बीस रुपए खर्चा करके अस्सी रुपये में बेच रहे सब्जी का दाम हमेशा बढ़ता रहे और सिक्सटी सेवनटी डेज के क्रॉप है सिक्सटी सेवनटी डेज में पैसा आएगा सिर्फ किसानों ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ड्रीप इरीगेशन है तो क्योंकि फर्टिलाइजर ड्रीप से देंगे तो बरोबर रूट तक जो पहुंचता है पानी रूट तक पहुंचता है बहुत कम लगता है तीसरा है कीड़ रोग के लिए नीम का जैसे गोमूत्र है और नीम है इकट्ठा करके उसका छिड़काव करना है डिस है या नहीं है छिड़काव करना ही है उसको तो पैसा नहीं देना है वो तो आपने बॉर्डर पे ही लगाया और पूरे बॉर्डर में फ्रूट का प्लांटेशन होना चाहिए पपीता बनाना सब पाँच पाँच दस दस सौ प्लांट लगाए ना तो पूरे साल भर कोई ना कोई फ्रूट चलता, चलता रहेगा रहे घर में रहे। भी खाने को मिलेगा और बाकी का बेच भी सकते मतलब हमेशा पैसा आएगा नौकरी वालों को साल में एक बार बोनस मिलता है हमें सीताफल शुरू हो गया आ गया सात आठ हज़ार बोनस बाद में पेरू शुरू हो गया आया सात आठ हज़ार रुपये बोनस हर महीने में बोनस मिलता है तो किसानों ने ये फार्मिंग करना बहुत जरूरी है उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं और अगर ये सीखना है तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर भी है फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन का आ, आ, कोर्स भी होता है अच्छा, वहाँ आके भी सीख सकते यहाँ पे भी ब्रह्मा कुमारी में शुरू हो गया है ट्रेनिंग सेंटर आप यहाँ पे भी ट्रेनिंग ले सकते क्योंकि यहाँ यहाँ के लोग हमारे पास ट्रेनिंग लेकर अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए एकदम सिस्टमेटिकली बनाए तो जो जो लोग यहाँ के यहाँ भी आके कर सकते या तो ब्रह्म कुमारी बहुत खर्चा कर रही लोगों के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए लोगों को इतना सब दे दे रहे तो भी लोग ले नहीं रहे इस ये गलती है तो छोटे किसानों ने सब्जी से शुरू करना है बाद में थोड़ा सा धान लगाना है बॉर्डर पे फ्रूट लगाना है एक गाय संभाल के लोगों को दूध भी पिलाना है मतलब सब दिया मैंने बास्केट ही आपको दिया तो आप का शॉप में जाएंगे मॉल में जाएंगे मेरे पास से खरीदेंगे और हफ्ते में एक ही बार देने का इतना हमारा सब्जी जो ऑर्गेनिक है वो सात दिन कुछ भी ख़राब नहीं होता बिल्कुल फ्रीज में भी नहीं रखने का आपका किचन ऑटा होता है ना उसके उस नीचे एक बास्केट ले लो बास्केट में भर के रखो कुछ नहीं होता सिर्फ निकाल के ऐसा खवा उसको मिलने दो सात दिन कुछ भी नहीं होता कच्चा भी खाओ बिल्कुल पकाने की भी ज़रूरत नहीं पूरा मीठाई लगता है ना कोई पॉइजन छिड़काने का है तो ये टेक्निक सीखकर छोटे किसान अगर काम करते तो कैसा भी करके तीस चालीस हज़ार रुपये महीने का मिलेगा किसी को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं हमारे खर्चे भी कम है क्योंकि घर का खाना है लाइट बिल बहुत कम है किसानों के लिए सब सुविधा दे रहे हैं बार बार गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ दे रहे सबका इस्तेमाल हो रहा है और डिपेंडेंसी भी निकल जाएगी तो छोटे किसान ऐसा काम करेंगे तो गारंटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे राजस्थान के जो लोग हैं जिनके पास कम ज़मीन है वो भी कैसे कर सकते हैं ये भी आपने बताया और सिंपल तरीका यही है कि आपके पास जो दो बीघा है उसको बराबर आप जो है सिंचाई करके बहुत ही सुंदर तरीके से उसका एक बार डेवलप कर लीजिए है ना उसके बाद आप उसको अगर ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पानी बचत होगा एक बार का खर्चा ज़रूर आएगा लेकिन एक बार आपको ये सारे सिस्टम को समझ के ट्रेनिंग लेके उसको इंप्लीमेंट करना है और आपके चारों ओर जो है जो आपका बॉर्डर एरिया है वहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं जितने भी आपका लग जाए उतना लगा दे और उसके बारे में सोचिएगा नहीं मेन आपको सब्जी वाला जो है अभी जैसे कि ज्ञानेश्वर जी ने बताया 60-70 दिन का ये चक्र चलता है तो आप सब्जियां लगा दीजिए जो मार्केट में ज़रूरत है तो एक ही सब्जी ना लगाते हुए तीन चार सब्ज़ियाँ लगाइए शुरुआत में और फिर धीरे धीरे जब आपको आइडिया आएगा तो बढ़ाते जाइए तो ये चीज़ जो है आपको करना है और फिर आपका कुछ समय के बाद आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा आपको आइडिया आ जाएगा और फिर आप जो है समृद्ध बनेंगे और आपको देख दूसरे किसान भी ऐसे ही काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है वो बहुत ही अच्छा फार्मिंग सिस्टम है जिसे समझ के आप कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप अभिनय फार्मिंग क्लब से भी जुड़ सकते हैं और ब्रह्म कुमारी का तपोवन जो है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी शुरू है तो उसमें भी आप जुड़ के ये ट्रेनिंग ले सकते हैं तो ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव साझा करने के लिए और बड़े ही सुंदर तरीके से आपने सिंपल लैंग्वेज में बताया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद जी चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा सुनते रहो मुस्कुरो I'm mm sorry. -hmm. यही पुरातन नारायण है यही सनातन ओम यही सनातन ओम इससे बड़ा नहीं कोई नाम इससे मनवारे मनवा जीवन है संग्राम मन्वा जीवन है संग्राम इसके कर तब अजब खे अजब के इसके खे अजब के इसके खे सूर्य चंद्र के दीप जलाता बिन बाती बिन तेल बिन बाती बिन तेज वार सारे काम यही संवार सारे काम बजले बजले बजले बजले राम राम राम राम राम राम राम राम हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम